विनय पत्रिका विन्यावली सहज सने राम सो तय कियो न सहज सने ताते भव भाजन भयो सुन अजहू सिखावन एह जो मुख मुकुर मुकुरोकिए रह अनुहार तो सेवत हुन आपने ये मात पिता सुतनार सुमन तिल बास अरि रस लेत स्वारत हित भूतल भरे मन में चकतन सेत करिबो चो अब कर है करि बेहित मीत य पार कब हुन को रघुबीर सो हार जा सो सब ना तो भुरे ताो न करी पहचान ताते कछ समझो नहीं कहाँ लाभ कहान साचो जानो झूठ को झूठे कह साचो जान कौन गयो को जात है कौन जहे कर तहान वेद कहो बुद्ध कहत है अरहोहू कहत हो तेरी तुलसी प्रभु ही तो, तो ही की आखि नामचंद जी से, से स्वाभाविक स्नेह नहीं किया इसे से तू तो संसारी हो गया है जन्म मरण के चक्र में पड़ा है परंतु अब यह शिक्षा सुन जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिख पड़ता है पर वह मुख वास्तव में दर्पण के अंदर नहीं होता वैसे ही ये माता पिता पुत्र और स्त्री सेवा करते हुए भी अपने नहीं हैं माया रूपी दर्पण के साथ तादात्म होने से ही इनमें अपना भाव दिखता है संसार का संबंध तो स्वार्थ का है जैसे तिलों में फूल रख रखकर उन्हें सुगंध में बनाते हैं किंतु तेल निकाल लेने पर खाली को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं वैसे ही संबंधियों की दशा है अर्थात जब तक स्वार्थ साधन होता है तब तक संगी रहते हैं और सम्मान करते हैं फिर कोई बात भी नहीं पूछता इस पृथ्वी पर ऐसे स्वार्थी भरे पड़े हैं जिनका मन काला है और शरीर सफ़ेद है तूने कितने मित्र बनाए कितने बना रहा है और कितने अभी बनाएगा किंतु श्री रघुनाथ जी जैसा प्रेम को सदा एक रस निभाने वाला मित्र कभी कोई मिलने का ही नहीं अरे जिस श्री भगवान के कारण ही सारे ताँते सच्चे प्रतीत होते हैं उनके साथ तूने आज तक कभी पहचान ही नहीं की इसलिए तू अभी तक इस तत्व को नहीं समझ पाया कि वास्तविक लाभ क्या है और हानि क्या है उन्होंने मिथ्या जगत को सत्य और सत्य परमात्मा को मिथ्या असत्य मान रखा है उनमें ऐसा कौन है जो अपने यथार्थ कल्याण का नाश करके संसार से नहीं चला गया नहीं जा रहा है और नहीं जाएगा सारांश ऐसे जीव बिना ही परमात्मा को प्राप्त किए व्यर्थ ही मनुष्य जीवन को खो देते हैं वेदों ने कहा है और विद्वान भी कहते हैं तथा मैं भी पुकार कर कह रहा हूँ कि तुलसी के स्वामी श्री रघुनाथ जी ही सच्चे हितु हैं तू तनिक अपने हृदय के नेत्रों से देख। देखने ही केवल को प्रेम कनोड़ो राम सो नही दूसरो दयाल तन साथी सब स्वार्थी थी सुर व्यवहार सुझान आरत धम अनाथ हित को रघुबीर समान नादन ठुर समचर सिखी सलिलहन सूर सस सरोग दिन कर बड़े पयद प्रेम पथ क्रूर जा मन जा सो बधो ताको सुखदायक सोई सरल साहिब सदा सीतापति सीता कोई सुन सेवा वास को करे, परिहरे को दूसन देख दे के, के दिवान दिन दिन को आदर अनुराग विषेख सबरी पित मात जो माने को मीत। भेट भरत जो ऐसो को को पतित पुनीत। भाग भाग को किए केवट भरत ऐसो पतित भाग देद गावत गीत कैसे पात की जह लय नाम की ओट गाठी बांधो दाम तो पर खुन फेर खर खोट मलमलिन कलि होत सुनत जाग पर गरीब निवाज सच्चे स्नेही तो केवल एक कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी ही हैं प्रेम का कृतज्ञ राम जी के समान कोई दूसरा दयालु नहीं है इस शरीर से संबंध रखने वाले सभी स्वार्थी हैं देवता व्यवहार में चतुर है जितने सेवा करोगे उतना ही फल देंगे और यदि कुछ बिगाड़ बिगड़ गया, तो सारा किया कराया कर देंगे। दुखी नीच और अनाथ का हित करने वाला श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा कौन है अर्थात कोई भी नहीं अब प्रेमियों की दशा देखिए राग अथवा संगीत का स्वर निर्दय होता है उसी के कारण बेचारा हिरण जाल में फंसकर मारा जाता है अग्नि सबके साथ समान व्यवहार करने वाली है बेचारे पतंग को उसी में पड़कर भस्म होना पड़ता है जल भी प्रेम के निबाहने में वीर नहीं है मछली तो उसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहती पर वह ऐसा है कि उसको मछली के बिना कोई दुख नहीं होता चंद्रमा आजन्म रोगी है उसका प्रेमी चकोर तो उस पर मुग्ध होकर अंगारे चुकता है किंतु चंद्रमा उसका तनिक भी तरस नहीं आता सूर्य बड़प्पन में भूल रहा है कमल की तो कली कली उसे देखकर खिल उठती है पर वह उसे नीच समझकर कर क्षण भर में ही सुखा डालता है और मेघ तो प्रेम पथ के लिए बड़ा ही निर्दय है बेचारे चातक को तरसाता ही नहीं उस पर गरज गरज कर ओले बरसाता है और बिजली गिराता है पर क्या किया जाए जिसका मन जिससे बंध गया उसके लिए वही सुख देने वाला होता है दुख को भी सुख मान लेता है किंतु मेरे दृष्टि में श्री रघुनाथ जी शरीखा सरल सुशील स्वामी दूसरा नहीं सेवा सुनते ही उस पर सही देने वाला सेवा मान लेने वाला दूसरा कौन है और अपराध देखकर भी उन पर कौन ख्याल नहीं करता किसके दरबार में दीनों का सम्मान विशेष प्रेम से किया जाता है पक्षी जटायु और सबरी को किसने पिता और माता के समान माना बंदरों सुग्रीव आदि को किसने अपना मित्र बनाया गुहनिषार से जो अपने सगे भाई भरत की तरह हृदय से लगा कर मिले भला बताओ तो पापियों को पवित्र करने वाला ऐसा दूसरा कौन है कोई नहीं अभाग्य को कौन भाग्यवान बनाता है डरे हुओं को कौन अपनी शरण में रखता है वेदों में किसकी यश गाथा गाई जा रही है और कवि एवं विद्वान किसके गीत गा रहे हैं भगवान रामचंद्र ही एक ऐसे दीन बंधु भक्तवस्थल हैं जिसने उनके नाम राम का आश्रय लिया चाहे वह कैसा ही नीच और पापी क्यों न हो उसे श्री राम ने इस तरह अपना लिया जैसे कोई मिले हुए धन को तुरंत गाठ में बांध लेता है और उसके खरे या खोटेपन को भी नहीं परखता जो ऐसा मलिन मन वाला है कि जिसके कलयुग में किए हुए कर्मों का सुनकर सुनने वाले भी पापी हो जाते हैं उस तुलसीदास को भी उन्होंने अपना दास मान लिया श्री रघुनाथ जी ऐसे ही गरीब निवाज हैं जो पैजान कि नाथ सुना तो ने स्वार परमारथ कहा कल कुल विच धर्म बरण आश्रम के पैत पोथियो पुराण करतब बिनु बेस देखिए जो शरीर बिन प्राण भेद विहित साधन सबह सुनिये दायक फल चार जानकी सर तो जान नाथ रामचंद्र जी से तेरा प्रेम और नाता नहीं है तो तेरे स्वार्थ और परमार्थ कैसे सिद्ध होंगे इस अवस्था में तो कुटिल कलयुग ने तो इसको बीच में ही ठग लिया जिससे लोग पर लोग पर दोनों ही बिगड़ गए भगवान के प्रेम से विहीन लोगों के लिए जाते हैं। उनके अनुसार कर्तव्य कोई नहीं करता ऐसे कर्तव्यहीन कोरे भेष वैसे ही है जैसे बिना प्राणों के शरीर हो उनसे कोई लाभ नहीं सुनते हैं कि वेदों में जितने प्रसिद्ध प्रसिद्ध यज्ञ आदि साधन है वे सब अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों को देने वाले हैं किंतु बिना श्री राम प्रेम के उन सब का जानना मानना वैसा ही है जैसे बिना पानी के तालाब और नदियां सारांश यह कि भगवत प्रेम भीन सभी क्रियाएं व्यर्थ है मुक्त के अनेक मार्ग हैं और भात भाति के साधन हैं, किंतु हे है तुलसी तू तो, तो मेरे कहने से दिन रात केवल राम नाम का ही जब किया कर तेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा